उसको नष्ट कर दे उसको हटा दे बहुत से व्यक्ति पुरानी पुरानी चीजों को अपने पास देर तक रखते हैं जो चीज कमाई है उसकी रक्षा करना आवश्यक है रखनी भी चाहिए लेकिन यह संकेत दिया जा रहा है कि एक समय के बाद में उसकी मृत्यु भी करनी हमको आनी चाहिए उसका विनाश करना भी हमारे को आना चाहिए

उसको हटा देना भी हमको आना चाहिए फैक्ट्री हो चाहे देशों, चाहे सेना के अंदर अस्त्र शस्त्र हो उन सबको बढ़ाना चाहिए और उनकी रक्षा भी करनी चाहिए लेकिन बढ़ाते रहें, रक्षा करते रहें और उनको देर तक अपने पास ही बनाए रखें लंबे समय तक कि बहुत पैसे में इसको कमाया है लिया है और बहुत मेहनत करके रक्षा की है

तो व्यक्ति का हित नहीं होगा वहां हमको मृत्यु करना भी आना चाहिए भारतीय सेना के अंदर बहुत से विमान लिए गए लंबे समय तक चले लेकिन एक सीमा के बाद में वो हानिकारक हो जाते हैं बार बार दुर्घटनाग्रस्त होते हैं पायलट की मृत्यु होती है तो अब वो एक समय आ जाता है जब उनका नाश कर देना चाहिए उनको हटा देना चाहिए वहां से तो यदि ये तीन गुण व्यक्ति में आ जाए

एक तो अपनी उन्नति करें सभी तरह की शारीरिक मानसिक वाचनिक सामाजिक राष्ट्रीय और रक्षा भी करें दूसरों की दूसरों की रक्षा करते हुए अपनी वृद्धि करें और एक सीमा पर आने के बाद में इनको त्याग भी सके ये जिस व्यक्ति में आ गया तो मृत्यु यस्य उपसेचनम मृत्यु उसका उपसेचन हो जाता है

उपसेचन के अंदर भी महर्षि ने जो अर्थ किए हैं वो वही है सेचन का मतलब सिंचना छिड़कना होता है और इसमें भी हम धातु देखें तो सिच क्षरणे है उप यानी थोड़ा या समीप में सेचन का मतलब सिच क्षरणे क्षरण खरन करना क्षरण का एक अर्थ हम नाश लेते हैं भवन का क्षरण हो रहा है शरीर का क्षरण हो रहा है

क्षर जो धातु है वो फिर संचलन अर्थ के अंदर है गति अर्थ के अंदर है जितना भी विनाश है वो बिना गति के कभी नहीं होता गति हो जहां जहां गति होती है वहां वहां विनाश होता है और इस विषय में आगे चर्चा करेंगे यमाचार्य ये संकेत देना चाह रहे हैं ये हमको स्पष्टता से बताना चाह रहे हैं

कि परमात्मा के द्वारा कौन वर्णीय हो सकता है तो तीन बिंदु दिए इस श्लोक के अंदर एक तो हम ब्रह्म बने सदैव वृद्धि करने वाले बने प्रगति करने वाले बने लेकिन साथ में क्षत्र भी बने हानियों से रक्षा भी करें हानि न पहुंचाते हुए वृद्धि करें और जब वस्तु की सीमा आ जाए

तो हमारे अंदर यह मोह ना रहे कि हम वस्तु को अपने गले से बांध के रखें और वो हमारे जी का जंजाल बन जाए उस समय पे हम उसका नाश भी कर सकें उसको अपने से हटा भी सकें ये तीन सामर्थ्य जिस व्यक्ति में होगी परमात्मा उसको ग्रहण कर लेगा उसका सेवन कर लेगा परमात्मा भी इन तीन तत्वों को करता है इस संसार को बनाता है बढ़ाता है

और फिर इसकी रक्षा करता है पालन करता है और जब समय आता है तो बिना मोह के इसका विनाश भी कर देता है परमात्मा से प्रार्थना करते हुए ओम का उच्चारण

की दूसरी बल्ली के अंतिम पच्चीसवें श्लोक पर चर्चा चल रही थी यमाचार्य ने नचिकेता को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया उसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं

यमाचार्य ने कहा था कि परमात्मा को वही व्यक्ति पा सकता है जिसका वर्ण परमात्मा कर ले और परमात्मा किसका वर्ण करता है किसका वर्ण नहीं करता है उसको भी यमाचार्य ने बताया

जो दुष्चरित्रों से नहीं हटा है जो शांत नहीं हुआ है जो समाहित नहीं हुआ है इस ब्रह्मज्ञान को सुनकर के भी जो अशांत मन वाला है वो परमात्मा को नहीं पा सकता यस्य ब्रह्मच चोभे भवत ओदनम मृत्युर्यस्य यश्योपेचनम क इथ्था

वेद यत्र सह परमात्मा के द्वारा कौन स्वीकार्य हो सकता है उसको परमात्मा के भोजन के रूप में यहां प्रस्तुत किया गया है कल आपके सामने बात रखी थी कि जो ब्रह्म और क्षत्र है वृद्धि करने वाला है उन्नति करने वाला है

और जो क्षेत्र है रक्षा करने वाला है स्वयं की एवं अन्यों की जो इस प्रकार की वृद्धि कर रहा है जिससे कि दूसरों को हानि ना हो इस प्रकार से प्रगति कर रहा है जिससे कि दूसरों को हानि ना हो स्वयं की भी हानि ना हो ऐसा व्यक्ति परमात्मा का ओदन हो जाता है भात हो जाता है जिस प्रकार से

अच्छे बासमती चावल को व्यक्ति सरलता से ग्रहण करता है उसी प्रकार से परमात्मा के लिए ये व्यक्ति सरलता से ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं और कहा मृत्यु उपसेचनम? मृत्यु जिसका उपसेचन हो मृत्यु का अर्थ जो प्राण का त्याग करता है

मृंग प्राण त्यागे धातु से शब्द बनाए मृत्यु मृियते इति मृत्यु जो मरता है अर्थात प्राण का त्याग करता है वह परमात्मा का उपसेचन होता है परमात्मा के ओदन में चटनी का घी बूरे का काम करता है अर्थात वो परमात्मा के द्वारा और अच्छी तरह ग्रहण करने योग्य स्वीकार किया जाने वाला हो जाता है

परमात्मा तीन मुख्य कार्य करता है सृष्टि की उत्पत्ति उसकी वृद्धि उसका रक्षण उसका पालन और तीसरा अंत में विनाश परमात्मा ने बहुत प्रेम से पूरी सामर्थ्य लगाकर के श्रेष्ठतम

रूप से इस प्रकृति को बनाया मनुष्य शरीर को बनाया और वो अपने श्रेष्ठतम तरीके से इसका पालन कर रहा है इसकी रक्षा भी कर रहा है लेकिन इतना होते हुए भी वो उचित समय पर इस सृष्टि का विनाश भी करता है बड़ी लगन से बहुत अच्छी तरह

इस मानव शरीर रूपी कलाकृति को अथवा अन्य जीवों के शरीर को उसने बनाया लेकिन जब समय आता है तो उन शरीरों को भी नष्ट कर देता है उनके प्रति मोह नहीं रखता तो तीन कार्य परमात्मा करता है और ऐसा ही हमारे से भी उसे अपेक्षित है

हम सतत निर्माण करें सतत रक्षा करें और उचित समय आने पर उसका विनाश भी कर दें उसको छोड़ भी दें प्राणों का त्याग अर्थात प्रिय वस्तु का त्याग जो हमको प्रिय होती है हम कहते हैं प्राणों से भी प्रिय है प्राणों की भी प्राण है इसमें तो हमारे प्राण बसते हैं

वह तो हमको बहुत प्रिय होती है यह श्लोक जहां व्यापक रूप से संसार के लौकिक व्यवहारों में भी लागू होता है वहां अध्यात्म तो इसका मुख्य विषय ही है आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ही यह उपदेश दिया जा रहा है लौकिक व्यवहार में यदि कोई व्यक्ति केवल प्रगति की बात करे

खेत के अंदर पौधे फसल उगाने ही उगाने की बात करे पेड़ लगाता जाए पौधे बोता जाए लेकिन साथ में रक्षा की बात ना करें चाहे जो पशु चाहे जो पक्षी आकर के चाहे जो व्यक्ति आके उसको काट ले जाए रौंद दे नष्ट कर दे उसकी वो चिंता नहीं करता वो केवल अपना कर्तव्य करते हुए चल रहा है

कि मुझे तो बस बोना है इस तरह की प्रवृत्ति लेके बहुत से व्यक्ति जीवन में चलते भी हैं ये कहते हैं हमारे को तो बस करना है वो करते हैं बस हमने कर दिया आगे क्या होगा उसकी चिंता नहीं क्यों इस चिंता में पड़े लेकिन ये ना तो जीवन जीने की शैली है ना अध्यात्म में बढ़ने की शैली है

जहां हमको बढ़ाना होता है वहां उसकी रक्षा भी करनी होती है उसकी रक्षा भी करनी आवश्यक है तो खेत यदि बोया है बाग में यदि पौधे लगाए हैं तो उनकी रक्षा भी हमारे लिए आवश्यक है और यदि किसी व्यक्ति ने दोनों कार्य किए हैं बहुत मेहनत करके बोया है और मेहनत करके उसकी रक्षा की है